श्री शारदा देवी ज्ञानदायिनी चर्चा की सुविधा के लिए यद्यपि हमने सीमा के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को विविध प्रकार से बांटकर अलग अलग अध्यायों की रचना की है तथापि यह स्मरण रखना होगा कि ये उनके शरीर मन के सहारे प्रकाशित एक ही अखंड महाशक्ति के विविध रूप हैं इस अखंड शक्ति का वास्तव में विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि असीम को हमारी असीम बुद्धि जान नहीं सकती है अपनी धारणा शक्ति की अक्षमता के कारण हम श्रीमा को जन्नी गुरु देवी आदि रूप में सोचने की चेष्टा करते हैं परंतु थोड़ा चिंतन करने से ही हम समझ सकते हैं कि इस अलौकिक जीवन में गुरु देवी और माता ये त्रिविध रूप एक दूसरे के साथ हिलमिल मिलकर जुड़े हुए हैं जब भी हम उन्हें झन्नी के रूप में पाते हैं तभी हमारे सामने फूट उठती है उनकी अमोक ज्ञानदायिनी गुरु शक्ति जब भी हम उन्हें गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तभी वे हमें माता के रूप में अपने अंक में खींच लेती है फिर जब हम उन्हें गुरु और जननी के रूप में पकड़ने की चेष्टा करते हैं तब देखते हैं कि वे इन सबसे परे देवी रूप में अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है वास्तव में सीमा के परस्पर सापेक्ष इस त्रिवृत्त विकास किसका कहाँ अंत और कहाँ आदि है वह हम समझ नहीं पाते फिर भी मानव बुद्धि का अवलंबन कर हमें विश्लेषण के अवांछनीय पथ पर ही अग्रसर होना पड़ेगा हमारे लिए वे स्नेहमयी माता ज्ञानदात्री श्री शारदा और अलौकिक शक्ति तथा ऐश्वर्यादि से विभूषित शुद्ध सत्वा मोक्षदात्री देवी हैं उनमें गुरु भाव के क्रमिक विकास की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं इस अध्यायन में हम उसके पूर्ण विकास के दिग्दर्शन की चेष्टा करेंगे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस गुरु शक्ति के अनुध्यान में हम अग्रसर हुए हैं वह कृपा से अवतीर्ण शक्ति की ही स्नेह मूर्ति है सांसारिक गुरु शिष्य की दृष्टि से इसे समझने की चेष्टा करने पर हम केवल वंचित ही होंगे प्रकृत गुरु कपाल मोचन है वे करुणा व शिष्य का समस्त भार ग्रहण करते हैं केवल इतना ही नहीं उसके रोग या पाप कुंज को अपने ऊपर लेकर स्वयं कष्ट भोगते हैं और दुर्बल शिष्य को उससे छुटकारा देते हैं वे जानबूझकर ही ऐसा करते हैं कष्ट होने पर भी इससे निवृत्त नहीं होते श्री माँ के जीवन में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं हम पाठक के कौतूहल को मिटाने के लिए दो चार उदाहरण ही यहां देंगे उद्बोधन में अंतिम बीमारी के समय श्री माँ ने एक भक्त से अपने मन की बात खोल बताई थी तुम क्या सोचते हो कि ठाकुर यदि यह शरीर न रखे तो भी जिन लोगों का भार ले रखा है उनमें से एक के भी बाकी रहते मेरा छुटकारा है उनके साथ रहना पड़ेगा उनके अच्छे बुरे का भार जो लेना पड़ा है मंत्र देना क्या खेल है कितने बोझ सिर पर लेने पड़ते हैं उनके लिए कितनी चिंता करनी पड़ती है यहाँ देखो न तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए मेरा मन भी दुखी हुआ मन में आया कि ठाकुर ने इस लड़के को फिर किस परीक्षा के बीच डाला कैसे ठेल ठाल के बीच से बच निकलोगे यही चिंता है इसलिए तो इतनी बातें बताई तुम लोग क्या यह सब समझ सकते हो यदि तुम लोग समझ पाते तो मेरी चिंता का बहुत सा भार हल्का हो जाता ठाकुर नाना प्रकार से लोगों को खिलाते थे पर धक्का मुझे संभालना पड़ता है जिन्हें अपना मान ग्रहण किया है उन्हें तो छोड़ नहीं सकती गुरुशिष्य का यह संबंध किसी अनुष्ठान का अवलंबन लेकर केवल इस लोक के लिए नहीं है यह गुरुशक्ति के द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत चिरकाल का संबंध है मन ही मन सर्वदा श्री मां का जप चला करता था आखिरी उम्र में जब शरीर अत्यंत दुर्बल था तब अधिकतर समय लेटे लेटे ही बिताना पड़ता था लेकिन सेवक ने देखा है कि ऐसी दशा में भी जप बंद नहीं रहता था रात को बहुत कम नींद होती थी ज़रूरत होने पर एक आवाज़ में ही जाप जाती थी यद एक सेवक शायद विस्मित हो पूछता था क्या आप सोई नहीं या नींद ही नहीं आती है माँ जवाब देती थी क्या करूं बेटा लड़के सब व्याकुल होकर मुझे आप करते हैं आग्रह कर उस समय दीक्षा तो ले जाते हैं पर कहाँ कोई नियम से नियम से ही क्यों कोई तो कुछ भी नहीं करते तो भी उनका भार जब ले लिया है तब मुझे उन्हें देखना ही पड़ेगा इसलिए जब करती रहती हूँ और ठाकुर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ हे ठाकुर उन्हें चेतना दो मुक्ति दो उनके एक काल और परकाल के बारे में ही देखते रहो इस संसार में बड़ा दुख है फिर उन्हें आना ना पड़े एक भक्त को अभय और आश्वासन देते हुए श्रीमान ने कहा था तुम्हें चिंता क्या है बेटा तुम लोगों का ख्याल मेरे मन में रहता है तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे लिए मैं ही करती हूँ इतना सुनकर भक्त ने प्रश्न किया तुम्हारे जहाँ जितनी संतानें हैं क्या उन सब के लिए ही तुम्हें करना पड़ता है माँ माँ ने उत्तर दिया सब के लिए ही हमें करना पड़ता है भक्त ने पूछा तुम्हारी इतनी संतानें हैं क्या तुम्हें सबका ख्याल रहता है पहले तो सीमा ने उत्तर दिया कि सबकी बात याद नहीं रहती बाद में फिर समझा कहा जिनके नाम याद रहते हैं उनके लिए तो जब करती हूँ पर जिनके नाम ख्याल में नहीं आते हैं उनके लिए ठाकुर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर बच्चे अनेक जगह हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आते हैं तुम तो उन्हें देखना वही करना जिससे उनका कल्याण हो एक दिन स्वामी वीरेश्वरानंद जी ने जागृ आग्रह करते हुए श्रीमान से कहा कि इतने भक्तों में प्रत्येक का मंगल चिंतन करना जब उनके लिए संभव नहीं है तब दीक्षित भक्तों की संख्या कम होना ही अच्छा है इस पर श्रीमान ने कहा सो तो ठाकुर ने मुझे मना नहीं किया उन्होंने मुझे इतनी बातें समझाई फिर क्या इस बारे में कुछ ना बतलाते मैं ठाकुर के ऊपर ही भार देती हूँ उनसे मैं रोज कहती हूँ जो जहाँ है देखना फिर जानते हो ये सब ठाकुर के दिए हुए मंत्र हैं उन्होंने मुझे दिए थे सिद्ध मंत्र अर्थात शिष्य का कल्याण केवल गुरु की के याद रखने पर ही अवलंबित नहीं है मंत्र की भी एक शक्ति है मंत्र शक्ति तथा पाप ग्रहण के बारे में श्री ने किसी समय फरवरी 1913 तो राज बिहारी महाराज को बताया था मंत्र के द्वारा शक्ति चलती है गुरु की शक्ति शिष्य में जाती है शिष्य की गुरु में आती है इसी से तो मंत्र देने से पाप लेकर शरीर में इतनी व्याधि होती है गुरु होना बड़ा कठिन है शिष्य का पाप लेना पड़ता है शिष्य यदि पाप करे तो वह गुरु पर भी पड़ेगा अच्छे शिष्य से गुरु का भी उपकार होता है 1916 सौ ईस्वी में दुर्गा पूजा के उपलक्ष में श्री माँ बेलून मठ आई थी अष्टमी के दिन बहुतों ने चरण छूकर प्रणाम किए पीछे योगिन मां देखती हैं कि मां बार बार गंगा जल से पैर धो रही हैं उन्होंने सावधान कर दिया मां यह क्या हो रहा है सर्दी जो लग जाएगी मां ने कहा योगिन क्या कहूँ किसी के प्रणाम करने से शरीर शीतल हो जाता है और किसी किसी के प्रणाम करने से जैसे शरीर में आग पड़ जाती है गंगा जल से धोए बिना चैन नहीं मिलता सीमा कष्ट पाती थी उसका कारण भी उन्हें ज्ञात था फिर भी भक्तों के कल्याण के लिए वे अथक परिश्रम करती थी कदाचित कभी कभी देती थी ओह बाबा सारा दिन जैसे कसरत कर रही हूँ अभी एक भक्त आता है तो अभी दूसरा वह शरीर अब नहीं चलता ठाकुर से कहकर राधू राधु, राधु करके किसी प्रकार मन को यहाँ रखा है परंतु बहुजन हिताय उन्होंने विग्रह धारण किया था उनके मन में यह एक क्षणिक चिंता मात्र थी इसमें कष्ट का आभास होते ही होते हुए भी खीज का नाम तक न था दूसरे क्षण ही शायद कोई भक्त उनके पैर की गठिया का उल्लेख करते हुए कहता माँ मैंने सुना है कि भक्तों के पाप लेने से ही तुम्हें यह व्याधि है मेरा एक आंतरिक निवेदन है कि तुम मेरे लिए दुख मत भोगो मेरे कर्मों का भोग मुझसे ही करा लो माँ तुरंत उत्तर देती सो क्यों बेटा सो क्यों तुम सब चंगे रहो मैं ही भोगूं। शिष्य के पाप को लेकर स्वयं जातना भोगने पर भी पापी के प्रति उनका दृष्टिकोण अपूर्व था पापी को वो घृणा की दृष्टि से न देख कृपा की दृष्टि से देखती थी शायद भक्त ने दुख प्रकट कर कहा कि उसको डर है कि आदर्श माँ मिलने पर भी शायद कुछ न हुआ श्री अभय देते हुए कहा भय क्या है बेटा सब समय ख्याल रखोगे कि ठाकुर तुम लोगों के पीछे है मैं हूँ मुझ माँ के रहते भला क्या डर है ठाकुर तो कह गए हैं जो लोग तुम्हारे पास आएंगे अंत में उनका हाथ पकड़कर मिले मैं जाऊँगा जिसके जो खुशी हो क्यों न करो अपनी इच्छा के अनुसार क्यों न चलो तुम लोगों के लिए ठाकुर को तो अंत में आना ही पड़ेगा भगवान ने हाथ पैर इंद्रिया दिए हैं वे तो अपना खेल खेलेंगे ही कोई सम्भ्रांत कुल की महिला कर्म विपाक से बुरे रास्ते में पड़ गई और सौभाग्य से एक दिन अपनी भूल समझकर कर उद्बोधन में आकर मां के घर के बाहर से ही कहा मां मेरा क्या उपाय होगा मैं आपके पास इस पवित्र मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ सीमा ने आगे बढ़कर उसके गले में अपनी पवित्र भुजा डाल दी और स्नेह से कहा आओ बेटी कमरे में आओ पाप क्या है यह समझ पाई हो अनुतप्त तो हुई हो आओ मैं तुम्हें मंत्र दूँगी ठाकुर के चरणों पर सब कुछ सौंप दो भय क्या पति तो धारणी माँ ने एक दिन इस अबाध कृपा वितरण का कारण स्वयं इस प्रकार प्रकट किया था क्यों जी ठाकुर क्या के केवल रसगुल्ला खाने ही आए थे आप ग्रहण के साथ साथ उनमें कल्याण साधन की भी असीम आकांक्षा थी किसी दिन यदि जयराम बाटी में भक्त न आते तो कहती कोई भक्त नहीं आया नेपाल महाराज स्वामी गौरीसानंद जब जयराम बाटी में थे उस समय श्रीमा के पैर की गठिया बढ़ गई थी जिससे उन्हें चलने में तकलीफ होती थी एक दिन उन्होंने सुना कि वैसी दशा में भी श्रीमा, माँ श्री राम कृष्ण के उद्देश्य से, से कह रही हैं आज का दिन भी बेकार गया एक भी आदमी तो नहीं आया तुमने ही न कहा था तुम्हें रोज़ कुछ न कुछ करना पड़ेगा इतना कहवे कभी घर और कभी बाहर आती रही और श्री राम कृष्ण की छवि को और एकटक निहार कर कहती रही कहा ठाकुर क्या आज का दिन भी बेकार जाएगा दूसरे दिन जब तीन भक्त आए तब मां के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी वे कहती थी दयाबस मंत्र देती हूँ छोड़ते नहीं हैं रोते हैं यह देख दया आती है कृपा कर मंत्र देती हूँ नहीं तो इसमें मुझे क्या लाभ है मंत्र देने से शिष्य के प्राप ग्रहण करने पड़ते हैं सोचती हूँ शरीर तो जाएगा ही फिर इसका भला हो काशी धाम में श्रीमान ने एक दिन कहा था मैंने तो जन्मावधि कोई पाप किया है या मुझे याद नहीं पाँच बरस की उम्र में उन्हें छुआ है मान लो कि मैं उस समय समझती न थी पर उन्होंने भी तो छुआ है मेरी इतनी जलन क्यों उन्हें छूकर दूसरे लोग मुक्त हो रहे हैं और मुझे ही क्या इतनी माया है मेरा मन तो रात दिन ऊँचे उठ रहना चाहता है पर मैं बरबस उन्हें नीचे उतार रखती हूँ दया से इनके लिए वालपाड़ा के मठ के एक भक्त ने श्री को परामर्श दिया भक्तों को छूने से जब तकलीफ होती है तब उन्हें न छूना ही ठीक है इस पर श्री ने कहा नहीं बेटा हम तो इसीलिए आए हैं हम यदि उनके पाप ताप को न ले उसे हजम न करें तो भला करेगा ही कौन पापी तापियों के बोझ को और कौन सहन करेगा श्री ने उस दिन यह भी बताया था कि सभी भक्तों का स्पर्श बुरा नहीं होता अनेक शुद्ध तत्व लोगों के स्पर्श से आनंद होता है परंतु हम अब दूसरे प्रसंग का अनुसरण करते हैं अहेतुक तो कृपा मई की अनुकंपा ही सब हमारे अनुध्यान की वस्तु है एक दिन सवेरे सात आठ बजे तीन भक्त स्वामी ब्रह्मानंद जी का पत्र लेकर जयराम भाटी आए श्रीमां ने पत्र सुना और भक्तों को ही बुलाया भक्तों को भी बुलाया यद्यपि गठिया की बीमारी थी और प्रायः भी भक्तों के सामने पैर फैलाकर बैठती थी तथापि इस समय पैर समेट कर बैठी भक्तों के प्रणाम के बाद माँ खेदोक्ति करती सुनी गई आखिर राखाल ने स्वामी ब्रह्मानंद ने मेरे लिए यही भेजा लड़का विदेश जाकर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजता है और राखाल ने मेरे लिए सिर्फ यही भेजा इनको दीक्षा देने से इनकार कर माँ ने उन्हें बेलूर मठ जाने को कहा उस समय तो वे भक्त माँ का आदेश पालन कर बाहर चले गए पर उनके मन को शांति ना मिली इसी से अनुमति के लिए वे फिर श्री माँ के श्री चरणों में उपस्थित हुए माँ इस बार भी सहमत ना हुई और श्री रामकृष्ण के उद्देश्य से अपने आप बोली ठाकुर कल भी मैंने तुमसे प्रार्थना की थी देखना कि दिन बेकार न चला जाए आखिर तुम भी यही ले आए फिर बहुत देर विचार करने के बाद वे दीक्षा देने को राजी हुई और बोली जब तक शरीर रहे तब तक हे ठाकुर तुम्हारा काम करती जाऊं। दीक्षा हो गई कुछ दिन के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रेमानंद जी शिवानंद जी और शारदानंद जी ने बेलूर मठ के गंगा किनारे वाले बरामदे में बैठकर कर यह विवरण पांत सुना सुनकर ब्रह्मानंद जी बहुत देर तक स्तब्ध रहे प्रेमानंद जी ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए हाथ जोड़ कहा कृपा कृपा इस असीम कृपा द्वारा ही माँ हम सबकी सदैव रक्षा करती है कितना भयानक विष उन्होंने स्वयं ग्रहण किया इसे व्यक्त करना हम जैसों के लिए असंभव है यदि यह विष हम लोग लेते तो जलकर खाक हो जाते कृपा के आवेश में सीमा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं रखती थी एक बार जयराम बाटी में मलेरिया से पीड़ित रह वे बहुत ही दुर्बल हो गई स्वामी शारदानंद जी की व्यवस्थानुसार कुछ दिनों तक दर्शन आदि बंद थे इसी समय बारिशाल से एक दीक्षार्थी उपस्थित हुआ ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए इस विषय पर जोरों से बाहर विचार चल रहा था इसे सुनकर श्रीमान माँ ने उद्वेग के साथ दरवाजे पर आकर स्वामी परमेश्वरानंद से कहा तुम क्यों आना बंद करते हो उन्होंने उत्तर दिया सरत महाराज ने मना किया है माँ ने कहा सरत क्या कहेगा हम लोगों का आना इसीलिए हुआ है मैं उसे दीक्षा दूँगी सचमुच उन्होंने उस भक्त को दूसरे दिन दीक्षा दी भक्त चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों न हो माँ के पास आने से उसे साहस तथा अभय मिलता था और उसके हृदय में विश्वास जाग उठता था एक भक्त को जब से शांति न मिली तब माँ ने उसे उत्साह देते हुए कहा कि अभ्यास से ही मन शांत होगा पर इससे भी भक्त को स्वस्ती नहीं मिली उसने सुना था कि यदि शिष्य मंत्र न जपे तो गुरु को क्षति पहुँचती है इसलिए उसने श्री माँ को मंत्र लौटा देना चाहा यह सुनकर श्री माँ ने कहा देखो यह कैसी बात है तुम लोगों के लिए सोचते सोचते अचिर हो गई हूँ ठाकुर तो तुम लोगों पर कब के दया कर चुके हैं इतना कहते कहते माँ की आँखें छलछला आई उन्होंने आवेग से कहा अच्छी बात तुम्हें और मंत्र नहीं जपना पड़ेगा तब तक भक्त की चेतना लौट आई आतंक से उसके मुख से निकल पड़ा माँ मेरा सब कुछ छीन लिया अब मैं क्या करूँ तब क्या माँ मैं रसातल चला गया थेमा ने तुरंत दृढ़तापूर्वक संतान को अभय वानी सुनाई क्या मेरे बच्चे होकर तुम रसातल जाओगे यहाँ जो कोई आया जो मेरे बच्चे हैं उनकी मुक्ति हो चुकी है विधाता की भी शक्ति नहीं है कि वह मेरे बच्चों को रसातल भेजे मेरे ऊपर भार देकर तुम निश्चिंत मन से रहो और यह सदा याद रखो कि तुम लोगों के पीछे एक ऐसे पुरुष है जो समय आने पर तुम लोगों को उस नित्य धाम में ले जाएंगे दूसरे भक्त को उन्होंने इस प्रकार ढाढ़ बंधाया था अभी जो कुछ भी हो अर्थात जब तब नियमित रूप से न होने पर भी अंत में ठाकुर को आना ही पड़ेगा तुम लोगों को लेने के लिए वे स्वयं भी कह गए हैं उनके मुंह की बात क्या व्यर्थ हो सकती है जो दिल में आए करते चले जाओ उन्नीस सोलह ईस्वी में जयराम बाटी में एक सन्यासी भक्त का नैराश्यपूर्ण पत्र पाकर माँ कहा अरे यह क्या ठाकुर का नाम क्या साधारण वस्तु है ये ऐसे ही चला जाएगा वह नाम किसी तरह व्यर्थ नहीं होगा ठाकुर की शरण में जो आए हैं उन्हें इष्ट दर्शन अवश्य होगा यदि और किसी समय न हो तो मृत्यु के पूर्व क्षण होगी होगा ही पहले की बात में श्रीमान ने केवल इष्ट पर अथवा गुरु और इष्ट दोनों पर अधिक विश्वास उत्पन्न करने की चेष्टा की है आगे के दो स्थलों में गुरु के प्रति ही श्रद्धा विश्वास को प्रधानता मिली है सन उन्नीस ईस्वी के बैसाख में श्रीयुक्त महेंद्र गुप्त ने जयराम बाटी में आकर सोचा कि उस पुण्य क्षेत्र में ध्यान जप करने से अधिक फल होगा इसलिए एक दिन खूब ध्यान जप करते रहे उस दिन जब वे प्रणाम करने गए तब माताजी ने उनसे कहा माँ के पास आए हो फिर इतने ध्यान जप की क्या आवश्यकता है मैं हूँ मैं ही तो तुम लोगों के लिए सब कुछ कर रही हूँ अभी खाओ पिओ निश्चिंत मन से आनंद करो सन उन्नीस में जयराम बाटी आए हुए गिरिजा महाराज थे उस समय के बालक तथा तो ब्रह्मचारी थे सिमा ने कहा था बेटा गुरुगृह में जप नहीं करना चाहिए इधर इसके पहले ही माँ ने उन्हें उपदेश दिया था गुरु का आदिष्ट 108 बार मंत्र जप रोज अवश्य करना फिर तुम लोग साधु हो तुम सब समय जप करोगे तुम्हें तो काफ़ी समय है इन दोनों उपदेशों में भिन्नता दे गिरजा महाराज ने प्रश्न किया तब क्या एक बार जब भी नहीं करूँगा मैंने तुरंत संशोधन कर दिया गुरु का आदेश एक सौ आठ बार जब करोगे इसे अधिक नहीं करना ये अमूल्य उक्तियाँ एक ओर जिस प्रकार अभयदान और विश्वास उत्पन्न करने के ज्वलंत प्रमाण है दूसरे ओर उसी प्रकार शिष्यों का भार ग्रहण करने का इंगित तथा गुरु के प्रति प्रेम वृद्धि का आकुल आह्वान भी है इस प्रसंग में हमें दो घटनाएं स्मरण आती है श्री रामकृष्ण ने गिरीश बाबू को सब अनुष्ठानों को छोड़कर आम नामा देने को कहा था और ईसा मसीह का कहना था कि जिस प्रकार बराती दूल्हे के साथ आनंद मना दिन बिताते हैं उसी प्रकार ईसा मसीह के सहगामी लोग भी वैधिक भक्ति के ऊपर अधिक जोर न दें यदि उन्हें ही अपना समझ सके तो उस प्रेम के बल पर ही वे मुक्ति लाभ करेंगे इसी प्रकार उपनिषद में भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु और इष्ट के प्रति भक्ति ही अत्यावश्यक बताई गई है वास्तव में यदि ध्यय व्यक्ति के प्रति प्रीति न हो तो ध्यान ही किसका किया जाएगा फिर यदि आचार्य के प्रति आदर का भाव न हो तो भला विद्या के प्रति श्रद्धा ही क्या कर आएगी? आए, यही कारण था कि श्रीमा अपने संतानों का भार ले लेती थी उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यार करती थी और आशा रखती थी कि वे लोग भी उन्हें उसी प्रकार जीवन का आधार बनाएंगे